श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनहत्तर जगद्गुरु श्री राम कृष्ण गूढ़ बातें आहुष्वासय देवरसी नारदस्था अशिता देवलो व्यास स्वयं त्रवीसी मे दूसरे दिन श्री रामकृष्ण ध्यातल्य में मणि के एक के साथ एकांत में बातचीत कर रहे हैं सोमवार चौबीस दिसंबर अठारह सौ तिरासी अगहन की कृष्णा दशमी सुबह के आठ बजे होंगे आज मड़ी का प्रभु के सत्संग में वास करने का ग्यारहवा दिन है शीत ऋतु है पूर्व गगन में सूर्य नारायण अभी अभी उदित हुए हैं झाऊ तल्ले के पश्चिम और गंगा जी बह रही है इस समय वे उत्तर वाहिनी हैं ज्वार आई है चारों ओर वृक्ष और, और लताएँ हैं थोड़ी ही दूर पर श्री रामकृष्ण की साधना का स्थान वह विल्वृक्ष दिखाई दे रहा है श्री रामकृष्ण पूर्वाभिमुख हो वार्तालाप कर रहे हैं मणि उत्तराभिमुख हो विनय पूर्वक सुन रहे हैं श्री रामकृष्ण की दाहिनी ओर पंचवटी और हंस पुष्करणी है सूर्य के प्रकाश में बानो जग भी हंस रहा है श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं श्री रामकृष्ण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 उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से नल के भीतर से आ रही है केवल भरत आदि बारह ऋषियों ने ही राम को पहचाना था कि ये अवतारी पुरुष हैं अवतारी पुरुषों को सभी पहचान नहीं सकते श्री राम कृष्ण मढ़ि से वे अवतीर्ण होकर भक्ति की शिक्षा देते हैं अच्छा मुझे तुम क्या समझते हो मेरे पिता गया, गया थे वहाँ रघबीर ने स्वप्न दिखलाया मैं तेरा पुत्र बनकर जन्म लूँगा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 और तुम भी गए हो तो क्या कभी ठहराव अलग अलग हो सकता है जब तक तुम भूले हुए थे अब अपने को पहचान सकोगे वे गुरु के रूप में आकर जता देते हैं नागे ने बाघ और बकरी की कहानी कही थी एक बाघिन बकरियों के झुंड पर टूट पड़ी किसी बहेलिया ने दूर से उसे देखकर मार डाला उसके पेट में बच्चा था वह पैदा हो गया वह बच्चा बकरियों के बीच में बढ़ने लगा पहले बच्चा बकरियों का दूध पीता था इसके बाद जब कुछ बड़ा हुआ तब घास चरने लगा और बकरियों की तरह मे में करने लगा धीरे धीरे वह बहुत बड़ा हो गया पर तब भी वह घास ही चरता और मेह में करता कोई जानवर जब आक्रमण करता तब बकरों की तरह डर भागता एक दिन एक भयंकर बाघ बकरियों पर टूट पड़ा उसने आश्चर्य में आकर देखा उनमें एक बाघ भी घास चर रहा है और उसे देखकर बकरियों के साथ साथ वह भी दौड़ कर भागा तब बकरियों को कुछ छेड़छाड़ न करके घास चरने वाले उस बाघ को ही उसने पकड़ा वह मे में करने लगा और भागने की कोशिश करता गया तब बाघ उसे पानी के किनारे खींच कर ले गया और उससे कहा इस पानी में अपना मुंह देख हंडी की तरह मेरा मुंह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तेरा भी है फिर उसके मुंह में थोड़ा सा मांस खोज दिया पहले वह किसी तरह खाता ही न था फिर कुछ स्वाद पाकर खाने लगा तब बाघ ने कहा तो बकरियों के बीच में था और उन्हीं की तरह घास खाता था धिक्कार है तुझे तब उसे बड़ी लज्जा हुई घास खाना है कामनी कांचन ले रहना बकरियों की तरह मे में करना और भागना है सामान्य जीवों की तरह आचरण करना बाघ के साथ जाना है गुरु जी गुरु जिन्होंने ज्ञान की आंखें खोल दी उनके शरणागत होना उन्हें ही आत्मीय समझना अपना सच्चा मुंह देखना है अपने स्वरूप को पहचानना श्री कृष्ण खड़े हो गए चारों ओर सन्नाटा है सिर्फ झाउ के पेड़ों की सनसनाहट और गंगा जी की कलकल ध्वनि सुन पड़ रही है वे रेलिंग पार करके पंचवटी के भीतर से अपने कमरे की ओर मड़ी से बातचीत करते हुए जा रहे हैं मड़ी मंत्रमुग्ध की तरह पीछे पीछे जा रहे हैं पंचवटी में आकर जहां उसकी एक डाल टूटी पड़ी है वहीं खड़े होकर पूर्वास्य हो, हो बरगद के मूल पर बंधे हुए चबूतरे पर सिर टेक कर प्रणाम किया यह स्थान उनकी साधना का स्थान है यहां पर उन्होंने व्याकुल होकर कितना क्रंदन किया है कितने ही ईश्वरीय रूपों के दर्शन किए हैं और माता के साथ कितनी बातें की हैं क्या इसीलिए जब वे यहाँ आते हैं तो प्रणाम करते हैं बकुल तल्ला होकर वे नौबत खाने के निकट आए बड़ी साथ ही है नौबत खाने के पास आकर हाजरा को देखा श्री राम उनसे कह रहे हैं अधिक न खाते जाना और बाह्य शुद्धि की ओर इतना ध्यान देना छोड़ दो जिन्हें बेकार यह धुंध संवार रहती है उन्हें ज्ञान नहीं होता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 गोपाल ने नंद की जूतियां सिर पर ढोई थी पीढ़ा ढोया था थिएटर में साधु बनते हैं तो साधुओं का सा व्यवहार करते हैं जो राजा बनता है उसकी तरह व्यवहार नहीं करते जो कुछ बनते हैं वैसा ही अपने भी करते हैं कोई बहुरुपया साधु बना था त्यागी साधु स्वांग उसने ठीक बना कर दिखलाया था इसीलिए बाबू ने उसे एक रुपया देना चाहा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 जो ही मथुरा का ध्रुव घाट मैंने देखा कि उसी समय दर्शन हुआ बसदेव श्री कृष्ण को गोद में लेकर यमुना पार कर रहे हैं फिर शाम को यमुना के तट पर टहल रहा था बालू पर छोटे छोटे झोपड़े थे बेर के पेड़ बहुत थे गोधुली का समय था गौवें चरागाह से लौट रही थी देखा उतर यमुना पार कर रही हैं इसके बाद कुछ चरवाहे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 यह वही भूमि है जहां तू गए चराता था हृदय रास्ते में साथ साथ पीछे आ रहा था मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी कहारों को खड़े होने के लिए भी न कह सका शाम कुंड और राधा कुंड में जाकर देखा साधुओं ने एक एक झोपड़ी सी बना रखी है उसी के भीतर पीठ फेरकर साधन भजन कर रहे हैं पीठ इसलिए फेर बैठे हैं कि कहीं लोगों पर उनकी दृष्टि न जाए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 सुरेंद्र जी हाँ माँ माँ कहता हुआ सो जाता हूँ श्री राम कृष्ण बहुत अच्छा है स्मरण मरण रहने से ही हुआ श्री रामकृष्ण ने सुरेंद्र का भार ले लिया है अब उन्हें चिंता किस बात की